सभी सुनने वालों को कमल शर्मा का नमस्कार कमल शर्मा ये नाम नाम का मोहताज नहीं है लीजिए सुनिए सदा बहार नख्मे कमल शर्मा एक आवाज जिसने मशहूरियत के उस मुकाम को छुआ जहां देश विदेश का दायरा सिमट कर एक हो गया नमस्कार मैं हूं कमल शर्मा विविध भारती से। विविध भारती के वो उद्घोषक जिनकी आवाज़ की कशिश ने वो जादू पैदा किया कि कमल शर्मा अपनी आवाज के सहारे सीधे लोगों के दिलों तक पहुंच गए <स्थाथ> कौन कह सकता है कि ऐसी कोई गली मोहल्ला कस्बा शहर या राज्य हिंदुस्तान में है जहां लोग इस आवाज के दीवाने न होली एक रोज विविध भारती में एक महिला का फोन आया जो कमल जी से बात करना चाहती थी बेहद भावुक शब्दों में उन महिला ने बताया कि किस तरह कार्यक्रम त्रिवेणी की जीवन की सकारात्मकता पर प्रसारित कड़ी ने उनमे जिजीविशा जगाई वरना वो जीवन से इतनी निराश हो चुकी थी कि आत्महत्या के सिवाय कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा था नजर, उस रोज मुझे वास्तव में रेडियो की असीम ताकत का एहसास हुआ यह कहना है कमल शर्मा का में मुझे। दिल ए, धड़कन जा। मिल गई मुझे। रेडियो के सफर के साथ जिंदगी के सफर को उन्होंने कुछ ऐसे जोड़ा और जिया कि गीतों के भाव उनके खुद के विचार बनते चले गए गीतकारों के बेहतरीन शब्द उनके जीवन का हिस्सा बनते चले गए उनके विचार उनकी आवाज और जिंदगी का सफर एक माला की तरह सा गया से जब हम जीवन में कई बार बहुत हारते हैं बहुत निराश होते हैं तो एक गाना हमको बहुत ज्यादा ताकत से भर देता है उम्मीद से भर देता है और हमको एहसास दिलाता है की हम क्या है हमारी सोच क्या है हमें कितना पॉजिटिव होना चाहिए एक गाना है जिसमे एक लाइन आती है की तू कौन है तेरा नाम है क्या सीता भी यहाँ बदनाम हुई ये दुनिया है यहाँ पर लोग इस तरह की बातें करते हैं लेकिन तुमको रुकना नहीं है तुमको आगे बढ़ना है और अपने अंदर जो एक हौसला है जज्बा है उसको बनाए रखना है जिंदगी संघर्ष का नाम है और बढ़ते चलो तो मुझे लगता है कि ये जो गाने हैं ये अपने आप में एनर्जी के कैप्सूल है कमल शर्मा खुद एनर्जी का कैप्सूल है देश के करोड़ों करोड़ों श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है यादों का सफरनामा कमल शर्मा की कहानी उनकी कलम से हमारी जुबानी साथ ही उनके कुछ साथियों सहकर्मियों प्रशंसकों की भी शामिल होगी वाणी बादलों की रुई से काटती है रात बारिश के सूत चांदनी निचोड़ती है जब दुपट्टा छूटकर सुनहरा रंग घुल जाता है झील में झील के उस पार महफिल जमी है जंगल की बतिया रही है पेड़ दुनिया बनने की कहानी और नदी कूल पर पालथी जमाए पाषाण तल्लीन हैं लहरों का संगीत सुनने में आमतौर पर जब हम रेडियो सुनते हैं तो हमें इंतजार रहता है कि उद्घोषक की आवाज समाप्त हो और हम गीत सुनें लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि हमें इंतजार रहे कि गीत समाप्त हो और हम उद्घोषक की आवाज सुनें, तो यकीन मानिए ऐसी पुरकशिश मखमली और दिल को छू लेने वाली आवाज कमल शर्मा के अलावा और किसी की नहीं हो सकती कमल शर्मा जी ने अपनी आवाज अपने प्रस्तुति के अंदाज से रेडियो की दुनिया में जो रंग भरकर फिजाओं में बिखेरे हैं वो रंग कभी फीके नहीं पड़ेंगे आने वाली उनको सुन सुनकर बहुत कुछ नया सीखेंगी। वो तमाम उद्घोषकों के बीच एक ऐसे हैं जिन्हें खुद नहीं पता कि उनके कितने सीखेंगे आवाज थी छतरपुर के कैजल अनाउंसर समीर गोस्वामी की। देश भर में फैले आकाशवाणी के इतने सारे केंद्रों के अलावा एफएम चैनल्स में काम करने वाले प्रस्तुतकर्ता कैजुअल अनाउंसर्स आरजे सब इतनी बड़ी संख्या में हैं और सब के सब कमल शर्मा के यूं ही प्रशंसक न जाने कितने लोग उनको अपना द्रोणाचार्य मानते हैं चलिए अब हम आपको बताते हैं कमल शर्मा के बचपन के बारे में कुछ बातें कमल शर्मा का जन्म 26 अगस्त उन्नीस को कपूरथला पंजाब के चहेडू गांव में हुआ था इनके पूर्वज कश्मीर के गेंदर में रहने वाले कश्मीरी पंडित थे जो अपने नाम के आगे गेंदर उपनाम का इस्तेमाल किया करते थे इनके दादा लाहौर में जाकर बस गए थे मुल्क का बंटवारा हुआ तो दादा परिवार को साथ लेकर चहेड़ू चले आए और इनकी माँ फगवाड़ा के एक आर्य समाजी परिवार से थी नाना का कोलकाता में अपना होटल था उन्नीस सौ बयालीस के दंगों में होटल को आग लगा दी गई थी जिसके बाद नाना वापस फगवाड़ा चले आए थे इनकी नानी स्वतंत्रता सेनानी भी थी हिंदुस्तान आने के बाद इनके पिता को सरकार के आर यानी रिक्लमेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन विभाग में नौकरी मिल गयी थी पारिवारिक उपनाम गेंदर की जगह शर्मा का इस्तेमाल इनके पिता ने शुरू किया था निरभ्र आकाश के आंगल में यू जगमगा रहे सितारे मानो किसी शिल्पी ने जड़ दी हो अनगिनत मणिया वनप्रांतर जंगली फूलों की महक से मदहोश है रात भर जंगल के पेड़ भीगते रहेंगे उसमें पीते रहेंगे ओक भर भर के चांदनी झूमते रहेंगे हवा की थपकियों पर सुनते रहेंगे नदी के उस पार जाते बूढ़े माझी का गीत आकाशवाणी बिलासपुर में कैजुअल अनाउंसर मीनू सिंह अपने बचपन में कमल शर्मा की पड़ोसी थीं। उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें उनकी जुबानी जब हम छोटे थे मेरी मम्मी और कमल भैया की मम्मी फ्रेंड्स थी और भैया से हम लोग बहुत डरते थे ज्यादा बात नहीं करते थे लेकिन अगर आज मैं आकाशवाणी में हूँ तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ कमल भैया है क्योंकि उनके जो कार्यक्रम होते थे वो हम बिल्कुल रेडियो सेट के पास में चिपक कर सुनते थे उनका जो क्रेज है जो फैन फॉलोइंग थी वो बहुत ज्यादा थी और जब हम लोगों को ये बताते थे की नहीं कमल भैया को हम जानते है वो हमारे पड़ोस में रहते है तो मतलब जो फील प्राउड फील होता था वो विविध भारती में जाने के बाद और बढ़ गया और आकाशवाणी में छोटे छोटे कार्यक्रम हम उन्हीं के जरिए गए थे युवानी में देने के लिए और वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ एक बहुत समर्पित कलाकार होने के साथ साथ वो बहुत अच्छे इंसान हैं और जो भी उनके पास गया उसको उन्होंने बहुत जहृदयता के साथ सिखाया मुझे याद है कि मैं आकाशवाणी में पहली बार आज मेरी बारी है कार्यक्रम देने गई थी और भैया ने रिकॉर्डिंग की थी एक दो इंटरव्यू हमने लिए वहां पर पर हमने जो भी सीखा उनको सुनकर सीखा उनके लिखने का तरीका उनके बोलने का तरीका उनकी मेहनत करने का तरीका क्योंकि वो हम देखते थे वो किस तरह से मेहनत करते हैं छोटी छोटी सी चीजों के लिए वो मेहनत करते थे किसी की स्क्रिप्ट लिखना हो तो उसके लिए पढ़ाई करना उस जमाने में तो गूगल था नहीं तो वो मेहनत हमें अक्सर नजर आती थी और हम हमेशा उनसे प्रेरणा लेते रहे आगे भी प्रेरणा लेते रहेंगे चलिए आप जानते हैं कमल शर्मा के बचपन के बारे में कुछ बातें इनका बचपन उड़ीसा और महाराष्ट्र के जंगलों में भी जहां इनके पिताजी नौकरी पर थे उनके विभाग का काम जंगलों को साफ करके बंटवारे के बाद भारत आए हुए शरणार्थियों को बसाना था घने जंगलों को काट कर, पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है वहाँ से आए हुए शरणार्थियों को बसाने के काम के सिलसिले में पिताजी पत्नी बच्चों को साथ लिए कई साल उड़ीसा के उमरकोट गोंडा गांव, फरस गाँव मलकानगिरी के जंगलों और महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में खाना बदोशो की तरह भटकते रहे घर में माता पिता के अलावा चार भाई बहन थे दो बड़ी बहने थी तीसरे नंबर आरोप ये खुद और इनसे छोटा एक भाई पिता के तमाम सहकर्मी और उनके परिजनों समेत ये सब एक बड़े परिवार की तरह थे जिसमें पंजाबी उड़िया तमिल तेलगू मराठी बंगाली और सिंधियों समेत देश के कोने कोने से आए हुए लोग शामिल थे जंगल की असुरक्षा इनको सामूहिकता में सुरक्षा का एहसास दिलाती थी सभी लोग जंगल के बीच किसी खुली सी जगह आरोप तम्बुओं में या अस्थायी घर बना कर रहा करते थे और तीज त्योहार मिलजुल कर मनाते थे जंगलों की ये जिंदगी खासी रोमांचक थी घने जंगल हवाओं की सरसराहट अल्हड़ पहाड़ी नदिया हिरण के छौनों की तरह चपल चंचल पहाड़ी झरने, बरसात में गीली लकड़ी की खुशबू आज भी ये सब इन्हें अपनी सी लगती हैं। उधर शेर चीते भालू सांप और बिच्छू जैसे खतरनाक जीव भी इनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे दूध के लिए बकरियां पाली जाती थीं। दो बार तो शेर इन सब की मौजूदगी में ही घर के अंदर घुसकर बकरी के बच्चों को उठाकर ले गया था कमल जी कहते हैं कि जिस तरह जंगल ने इनके तमाम डरों को दूर किया था उस जंगल से दूर होते ही वो डर इनके अंदर फिर से पैदा हो गया था दरअसल शहर इनको ज्यादा डराता है जंगलों में बचपन वहाँ से एक छोटे शहर की ओर बढ़ते कदम और फिर मुंबई नगरी जैसे बड़े शहर में बीता हो जिनका जीवन उसने इस डर को चीरते हुए बनाया अपना मुकाम देशव्यापी नहीं पूरी दुनिया भर में रायपुर शहर में उनके एक बचपन के साथी अब है हमारे साथ अपनी बात बांटने के लिए जो इस वक्त रायपुर दूरदर्शन में सीनियर कैमरामैन हैं अजीजुल कदीर कमल शर्मा को जहाँ तक मैं जानता हूँ शुरू से ही वो बहुत शर्मीले और कम बोलने वाले इंसान रहे हैं लेकिन हाँ दोस्तों के सामने वो वो ही बोलते है बाकी लोग खामोश रहते थे अब उनके इतने दिनों के साथ के बाद मैं बोल सकता हूँ की बहुत ज्यादा शरीफ और एक बहुत अच्छे काबिल इंसान है और वो दूसरों की भलाई के लिए बहुत सोचते है और हमेशा वो अपने दोस्तों का साथ देते हैं और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो दोस्ती निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं जितने वो गंभीर दिखते हैं लेकिन अंदर से वो उतने ही हास्य से भरे हुए इंसान हैं बहुत क्रिएटिव इंसान हैं बहुत अच्छी अच्छी क्रिएशन उन्होंने की है अब बात करते है इनकी शिक्षा के संदर्भ में उड़ीसा के जंगलों में दिल्ली बोर्ड की ओर से कैंप के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल खुलवा दिया गया था इन्होंने उस स्कूल से कच्ची और पहली क्लास पास की उस दौरान इनके नाना नानी भगवाड़ा से दिल्ली आ गए थे और नाना जी ने दिल्ली के राजौरी गार्डन में मकान बनवा लिया था ये नाना नानी के पास दिल्ली आ गए जहाँ राजौरी गार्डन के स्कूल में दूसरी क्लास में दाखिला दिला दिलाया गया दिल्ली में इन्होंने दूसरी ऐसी चौथी क्लास तक तीन साल पढ़ाई की और फिर वापस मलकानगिरी लौट गए उसी दौरान पिताजी का ट्रांसफर यवतमाल हो गया पांचवी और छठी की पढ़ाई इन्होंने यवतमाल के एंग्लो हिंदी हाई स्कूल से की और फिर ये लोग रायपुर जो कि अब छत्तीसगढ़ में है यहाँ के माना कैंप चले आए जहाँ बंगाली शरणार्थियों को बसाया गया था माना गाँव के स्कूल ऐसी सातवी अरमाना माना कैम के बंगाली छात्रों की बहुतायत वाले स्कूल से आठवीं करने के बाद इनको एक बार फिर से दिल्ली जाना पड़ा दिल्ली का वो एक साल इनके जीवन का एक विशेष अनुभव वाला वर्ष रहा इस बार दिल्ली में ये अपने ताऊजी के घर पर रहे ताऊजी विदेश सेवा में थे और सरोजनी नगर में रहते थे उन्होंने इनका नौवीं में दाखिला करवा दिया उधर माँ की तबीयत खराब थी ये पता चला तो इनका मन वापसी के लिए तड़प उठा पेट में अल्सर की वजह से मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया था दिल्ली में एक एक पल गुजारना इनके लिए पहाड़ हो चला था ताऊ जी के घर की छत पर बैठे आसमान में उड़ते जहाजों को देख देख कर सिसकते रहते थे कि क्या इनमें से कोई जहाज मुझे मेरी मां तक नहीं पहुँचा सकता रात रात भर सपने में माँ दिखा करती थी वो इनको अपने पास बुलाती थी और फिर एक रोज सपने में इन्होंने अपनी मां की मौत देखी दिल्ली में गुजारा इनका वो साल जिंदगी का सबसे बदतर समय था ऐसा मानना है इनका साल भर बाद वापस लौटे तो पता चला कि घर वाले माना कैंप छोड़कर रायपुर शहर की गुरुदत्ता मल कॉलोनी में शिफ्ट हो चुके हैं ट्रेन तो के लंबे सफर के थके हारे जब घर पहुँच माँ के गले से लिपटे तो ऐसा लगा जैसे इनको नई जिंदगी मिल गई हो। उस वक्त इनकी उम्र महज चौदह साल थी रायपुर के जमाने में कमल शर्मा के एक दोस्त दिनेश दीक्षित जो बाद में पूना जाकर बस गए और लगातार कमल शर्मा के संपर्क में रहे उन्होंने भी जीवन के सफर में उनकी यादों को ताजा किया हमारे साथ कमल शर्मा से जब भी बातें होती है तो रायपुर छत्तीसगढ़ की यादों की पुटरिया खुल जाती है कोयल बोले या गौरैया अच्छा लगता है अपने गांव में सब कुछ भैया अच्छा लगता है कमल की मंच पर प्रतिभा रायपुर में ही दिखाई दी थी वो बहुत पुरानी बात है कमल आकाशवाणी रायपुर से जल्दी ही अपनी हिप्नोटिक वाइज के चलते विविध भारती मुंबई चले गए विविध भारती में उन्होंने एक नया मकाम पाया और जल्दी ही वे श्रोताओं के चहेते बन गए हिंदी भाषा पर कमाल का हक होने की वजह से हमेशा उनकी प्रस्तुतियां अनूठी रही बहुत बिरले ही लोग होते हैं जिन्हें अपने मन मुताबिक काम मिलता है जिसके चलते रोजी रोटी तो चलती ही है साथ ही साथ उनकी प्रतिभा भी निखरती जाती है कमल शर्मा उनमें से एक हैं। अपनी जीवन संगिनी के साथ वो मुंबई में बस गए और स्नेह प्यार रिश्तों का नया संसार सृजन किया कमल ने एक दूजे की याद में चलना अच्छा लगता है साथ ही हो तो पैदल चलना अच्छा लगता है पाने से भी कुछ ज्यादा है बात न पाने में तेरी तलब में दिल का मचलना अच्छा लगता है रायपुर शहर ने इन्हें कई नए आयामों से परिचित करवाया नौवीं से ग्यारहवीं तक की स्कूली पढ़ाई इन्होंने माधोराव सप्रे हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की और फिर रविशंकर विश्वविद्यालय से बी करने के बाद लाइब्रेरी साइंस और पत्रकारिता में ग्रेजुएशन बी लिब और बी जर्नलिज्म की डिग्रियां हासिल की उस दौरान ये रायपुर के लेखकों कवियों और रंगकर्मियों समेत तमाम बुद्धिजीवियों के सम्पर्क में आए इन्ही में से एक थे जयंत देशमुख जो आज मुंबई फिल्म उद्योग के जाने माने कला निर्देशक हैं। जयंत के जरिए इनकी मुलाकात रायपुर रेडियो स्टेशन के तत्कालीन ट्रांसमिशन कार्यकारी और ख्याति प्राप्त हिंदी कवि लीलाधर मंडलोई से हुई जो आगे चलकर आकाशवाणी के महानिदेशक बने रेडियो से इनका परिचय कराने का श्रेय लीलाधर जी को ही जाता है संध्या के आसमान आरोप रोशनी बिखेर रही है रंगों की छटा कहीब आसमान का छोटा सा टुकड़ा है बादलों की हथेलियों से झाँकता कहीं सुनहरा कहीं लाल कितने ही रंग है कुदरत के और मेरे मन के आसमान पर सबसे गहरा रंग है तुम्हारे निश्चल प्रेम का और अब बात करते हैं इनके रेडियो के सफर की लीलाधर मंडोई के निर्देशन में मंटो की कहानी पर बने रेडियो नाटक जेब कतरे से रेडियो के एक क्षेत्र में इनका पदार्पण हुआ ये साल उन्नीस सौ की बात है उन्हीं दिनों रायपुर रेडियो पर कैजुअल आर्टिस्ट के पद के लिए ऑडिशन हुए तो इन्होंने भी आवेदन किया और इनको चुन लिया गया करीब तीन साल बाद साल उन्नीस में इन्हें नियमित उद्घोषक बना दिया गया रायपुर रेडियो आरोप इनके द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक कार्यक्रम समय यात्री अपनी धरती अपना देश हौसले बुलंद हैं और फीचर हम ठंड बेचते हैं सलाम साहब मौत बख्शती है जिंदगी इन्हें टोन ही और पहियों पर घूमती जिंदगी श्रोताओ द्वारा काफी पसंद किए गए इस दौरान इन्होंने कई रेडियो नाटकों का निर्माण और निर्देशन किया और उन नाटकों में बतौर कलाकार भाग भी लिया कमल शर्मा के रायपुर रेडियो के शुरुआती दिनों में उनके साथ थे राकेश नैयर जो आज भी लगातार रेडियो और दूरदर्शन के साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ हैं कमल शर्मा देश की सुरीली धड़कन का पर्याय कमल शर्मा सिर्फ उदघोषक नहीं मेरे गुरु भी है मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्होंने कमल शर्मा के साथ न सिर्फ काम किया बल्कि उनसे काम सीखा भी है कमल शर्मा जैसे लोग आवाज की दुनिया से कभी भी रिटायर नहीं होते जिस तरह से अमीन सयानी साहब आवाज की दुनिया में हमेशा जिंदा रहेंगे कमल शर्मा हमारे बीच आवाज की दुनिया में इसी तरह हमेशा जिंदा रहेंगे जब रेडियो में नाटक कर रहे थे तो रंगमंच कैसे अछूता रहता जीवन में स्थायित्व तो आया तो रेडियो नाटकों के साथ साथ रंगमंच की और भी इनका झुकाव होने लगा इन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर रायपुर में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा की इकाई की नींव रखी जिसके माध्यम से इन्हें देवेंद्र राज अंकुर और विभा मिश्रा जैसे प्रख्यात रंगकर्मियों के साथ काम करने का मौका मिला इप्टा के बैनर में प्रस्तुत इनके नाटक जादूगर जंगल मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिन्दी रूपांतरण वंश नगर का व्यापारी अंधा योग महाभोज और भूखे नाविक बेहद सराहे गए उन्हीं दिनों कविता लेखन में भी इन्होंने हाथ आजमाना शुरू किया इनकी पहली ही कविता गजानन माधव मुक्तिबोध के बेटे दिवाकर जी ने देश बंधु में छाप कर इनको लिखते रहने के लिए प्रेरित किया साहित्य और रंग ने इनको नई दृष्टि दी रायपुर दूरदर्शन के लिए इन्होंने मणिकौल और हबीब तनवीर के इंटरव्यू किए कलाकार की भूख कभी खत्म नहीं होती रायपुर में मणिकौल की फिल्म सतह ऐसी उठता आदमी और सत्यजीत रे की सदगति फिल्म की शूटिंग के दौरान दो बड़े फिल्मकारों की कार्यशैली को करीब से देखने और सिनेमा को थोड़ा बहुत समझने का इनको मौका भी मिला देश भर में कमल शर्मा के हर कोने में फैले हुए प्रशंसक उनकी आवाज की जादू में बरसों से डूबे हुए श्रोता जो चाहते हैं अब भी लगातार उनकी आवाज सुनते रहना दिल्ली में इंटरनेट रेडियो के संचालक श्री सजीव सारथी जी उनके एक ऐसे ही प्रशंसक है रेडियो से मेरा जुड़ाव बचपन से ही रहा है आज भी है मगर हाँ थोड़ा फर्क आ गया है जिस रेडियो का मैं मुरीद हूँ वहाँ शानदार फिल्मी संगीत के अलावा कुछ ऐसी आवाजें भी मौजूद थी जो बेहद अपनी ऐसी लगती थी वो रेडियो अनाउंसर मात्र रेडियो अनाउंसर नहीं थे बल्कि परिवार का हिस्सा लगते थे उनकी आवाजों के साथ जब हम उन गीतों को सुनते थे तो उन्हें सुनने का मजा बिल्कुल दुगना हो जाता था कमल शर्मा जी उन्हीं गिनी चुनी आवाजों में से एक हैं। जाने कितने शामें उनके साथ छाया गीत की गलियों में गुजरी कितने गीत ऐसे है जिन्हें आज भी सुनो तो उनकी कई भी कोई बात याद आ जाती है जो से जुड़ी हो बेशक ऑल इंडिया रेडियो को अलविदा कहने वाले है पर उनकी आवाज़ के चाहने वाले मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो ये उम्मीद करेंगे कि वो अपनी आवाज का सफर बदस्तूर जारी रखें मेरी कल्पनाओं में झिलमिलाते हैं कितने ही रंग कुछ का रंग छूट जाता है दूर तक पसर जाता है और कोई रंग दूसरे रंग में मिलकर और गहरा हो जाता है किसी और रंग में रंग जाता है और यहाँ तो मेरा मन रंगा हुआ है तुम्हारे ही रंग में अब जानते हैं इनका रायपुर से विविध भारती तक का सफर रायपुर रेडियो स्टेशन के नव नियुक्त निदेशक वाई टी खरात का कहना था कि इनको मुंबई जाना चाहिए उनको लगता था कि ये बेहतर मौकों के हकदार हैं जो इन्हें मुंबई शहर ही दे सकता है उनके जोर देने पर इन्होंने मुंबई के लिए ट्रांसफर मांगा और इनके आवेदन को स्वीकार करते हुए साल उन्नीस में इनको मुंबई विविध भारती सेवा में भेज दिया गया तब से मुंबई ही इनकी कर्म स्थली रही और इनकी छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय लोकप्रियता राष्ट्रीय लोकप्रियता में तब्दील हो गई। विविध भारती में कमल शर्मा के सहकर्मी राजेंद्र त्रिपाठी का नाम भला कौन नहीं जानता लेकिन कमल शर्मा के बारे में उनके विचार क्या है ये शायद आप नहीं जानते हम सुनवाते हैं निजी विचारों से यदि आपको अवगत कराऊं तो ये जरूर कहना चाहूंगा कमल शर्मा रेडियो के प्रति समर्पण का वो भाव है जो उनके प्रत्येक कार्यक्रम में उभरकर आता है अपने प्रारंभिक दौर से लेकर वर्तमान तक कमल जी ने तमाम कार्यक्रमों के निर्माण में केवल हिस्सा नहीं लिया दोस्तों बल्कि उसे हरदम जिया है मन से निर्मल सरदय और सहजता से जीवन जीने वाले कमल जी का और मेरा साथ सन 2000 से रहा है दोस्तों वो एक ही मुलाकात में किसी को भी अपना बनाने का हुनर बेहतर जानते हैं बस इतना ही कहना चाहूंगा इन चंद पंक्तियों के जरिए महज रेडियो की आवाज नहीं मन का स्वर भी है कमल शर्मा माना कि कोमल हृदय भी रखते हैं, मगर फिर भी मुखर हैं कमल शर्मा विविध भारती में इनको जयराज शमशाद बेगम बी आर चोपड़ा प्रेम धवन जे पी कौशिक ओपी नैयर माला सिन्हा वहीदा रहमान नंदा आनंद जी और प्यारे लाल समेत फिल्मोद्योग से जुड़े कई फनकारों के इंटरव्यू करने का मौका मिला कारगिल युद्ध के दौरान जवानों के लिए विविध भारती द्वारा हेलो जयमाला विशेष कार्यक्रम आरंभ किया गया जिसे ये प्रस्तुत जवान खंडक में बंदूक के साथ रखे ट्रांजिस्टर की पेंसिल से बनाई गयी तस्वीरें भेजा करते थे युद्ध के दौरान जवानों के लिए विशेष मोबाइल ट्रांसमीटर लगाए गए थे जिनके जरिए जवानों से उनके परिजनों की लाइव बातचीत कराई जाती थी युद्ध समाप्त हुआ, तो विविध भारती ने जयमाला संदेश नाम का एक और इस कार्यक्रम में खास तौर पर बच्चों के पत्र पढ़ते वक्त इनका गला अक्सर रुंद जाता था क्योंकि उन पत्रों में लिखा होता था पापा अब हमें कुछ नहीं चाहिए बस आप घर आ जाना साल में विविध भारती ने भारत का पहला इंटरक्टिव कार्यक्रम हेलो फरमाइश शुरू किया जिसमें श्रोताओं से रेडियो पर सीधी बातचीत की जाती थी ये कार्यक्रम बहुत जल्द लोकप्रियता की बुलंदियों पर पहुंच गया हेलो फरमाइश आज भी विविध भारती के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक है और विविध भारती के सर्वाधिक लोकप्रिय उद्घोषकों में से एक नाम है कमल शर्मा का और एक और लोकप्रिय नाम है अमरकांत दुबे का तो अमरकांत दुबे जी के कमल शर्मा जी के बारे में क्या विचार हैं आइए ये भी जानते हैं मैं अमरकांत दुबे कमल जी के बारे में क्या कहूँ आप सभी जानते ही हैं कमल जी बहुत ही काबिल बहुत ही श्रेष्ठ उद्योगशक हैं उतने ही श्रेष्ठ उतने ही प्यारे इंसान हैं और मेरा ये सौभाग्य रहा कि कमल जी के साथ काफी लंबा समय मैंने काम किया और कमल जी और मेरे बीच जो मित्रवत व्यवहार रहा है छोटा भाई बड़ा भाई समझ सकते हैं आप कमल जी ने बहुत मुझे सिखाया भी है बहुत कुछ सीखा मैंने कमल जी से चाहे वो काम हो चाहे वो जीवन के दूसरे क्षेत्रों की कोई बात हो मेरे लिए तो वो बड़े भाई जैसे हैं है। ऐसा हमको कभी लगा नहीं कमल जी के साथ कि किसी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं वो हमारे साथ बिल्कुल हम अमर जैसे रहे मेरे और कमल जी के बीच में जो रिश्ता दोस्ताना रिश्ता रहा बहुत ही हंसी मजाक हम तो बिल्कुल हमारी एक अलग कंपनी थी और रहेगी भी हमारी जो उनके बीच में ट्यूनिंग है कि किसी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं वो हमारे साथ बिल्कुल हम अमर जैसे रहे हमारी एक अलग कंपनी थी तो उसको शब्दों में समझा पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है आज कमल शर्मा शिद्दत ऐसी महसूस करते हैं कि तमाम परेशानियों और अभावों में घने जंगलों के बीच पलने बढ़ने के बावजूद अगर साहित्य और संस्कृति की ओर इनका झुकाव हुआ तो उसका पूरा श्रेय ये अपनी मां श्रीमती पुष्पा शर्मा को देते हैं जो एक विदुषी महिला थी पुष्पा बहन लिखती हैं ये उस जमाने में बीबीसी के प्रसारण की एक जानी पहचानी पंक्ति हुआ करती थी माँ इस दुनिया में नहीं है पिता श्री सत्यपाल शर्मा भी अब नहीं रहे दोनों बहनें और छोटा भाई रायपुर में हैं। इनकी पत्नी भावना शर्मा हिंदी की जानी मानी पत्रकार हैं और बेटी गरिमा शर्मा अंग्रेजी की लेखिका और कवियत्री गरिमा लाइफस्टाइल और कला पर अपने लेखन के लिए जानी जाती है कैनवस आरोप नृत्य करती है कैनवस पर कभी थिरकती है कभी थमती है रंगरेज कूची कैनवस पर रंग देती है मन का आकाश ताकि तुम भी देख सको वो सारे रंग जो रंगे हैं तुम्हारे रंग में तो ये है हमारे अपने कमल शर्मा न केवल समूहित कर देने वाली आवाज के शहंशाह, बल्कि प्रकृति की गोद में पले बढ़े एक ऐसी कूट कूट कर मानवता से भरी शख्सियत जो एक ईमानदार दोस्त सखा गुरु भाई पिता पति सहकर्मी और सबसे बढ़कर एक नजरिया भी है यकीनन आप हम सब के चहेते भी हैं और प्रेरणा स्रोत भी अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत नमस्कार मेरी